गीता तत्व चिंतन कर्म योग का वैशिष्ट्य सफलता का रहस्य यही तर्क साधना पर भी लागू होता है साधन पथ पर चलने में हमें तभी सफलता मिलती है जब हम पहले लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए मन तथा बुद्धि की सारी चेष्टाओं को उसमें केंद्रित करते हैं कर्म योग में सिद्धि के लिए ईश्वरनिष्ठ एकाग्र बुद्धि संवादित सम्पादित करना अत्यावश्यक है जिनमें ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है वे तरह तरह से भ्रमित होकर अपने को लक्ष्य से बहुत दूर कर लेते हैं ऐसे लोगों का चित्रण अगले तीन श्लोकों में किया गया है याँ पुष्पिता वाचम प्रवदंत्य विपस्चिता वेदवादरता पार्थ नानिदस्तीवादि काम आत्मा स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगगतिम प्रति भोग प्रसक्ता तया प्रहृत चेतसाँ व्यवसायत्मिकाबुद्धि समाध न विधीये हे पार्थ जो अविवेकी जन हैं वे केवल वेदोक्त काम्य कर्मों की प्रशंसा में रत रहते हैं वे इस मत के पोषक हैं कि स्वर्ग प्रदान करने वाले कर्मों के अतिरिक्त जीवन में और कुछ भी कर्तव्य नहीं है वे कामना से भरे हुए तथा स्वर्ग लाभ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले लोग सदैव ऐसी वाणी बोलते रहते हैं जो सुनने में बड़ी आकर्षक और लुभावनी लगती है तथा जो अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाओं का ही वर्णन करती रहती है जिनका उद्देश्य जन्म रूप फल देना तथा सुख भोग और ऐश्वर्य प्रदान करना होता है उस वाणी से जिनका चित्त हर लिया जाता है ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों का कार्य अकार्य का निश्चय करने वाली बुद्धि चित्त में एकाग्र नहीं हो पाती अर्थात ऐसे लोगों को व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं प्राप्त होती अव्यवसायी बुद्धि का वर्णन अविपश्चित का अर्थ होता है न विशेषेण पश्चन चिंतें जो न किसी विषय विशे को विशेष दृष्टि से देखता है और न देखे हुए विषय विशे का विशेष विचार करता है विपस्थित वह है जो किसी विषय विशे को विशेष रूप से देखता है और उस पर विशेष रूप से विचार करता है अतः वह विवेकी है ज्ञानी है और अविपस्थित है अविवेकी अज्ञानी वेद वादरत का तात्पर्य है वेद के फलवाद या अर्थवाद में रत रहना वेदों में यज्ञादि कर्मों का वर्णन है जिनका फल विभिन्न स्वर्गों की प्राप्ति बताया गया है ये अविवेकी जन इन्हीं चर्चाओं में रत रहते हैं कि किन कर्मों से किन फलों की प्राप्ति होगी यह चर्चाएँ पुष्प के समान सुंदर और लुभावनी मालूम पड़ती है क्योंकि इनमें केवल भोग और ऐश्वर्य का ही विचार होता है इसलिए ऐसी चर्चा का विशेषण यहाँ पुष्पताम लगाया गया ये लोग तो कामना में अंधे हुए यहाँ तक कह देते हैं कि स्वर्ग प्रदान करने वाले ऐश्वर्य और सुख भोग देने वाले इन कर्मों को छोड़कर अन्य कुछ भी करनी नहीं है इन लोगों का अंतकरण असंख्य कामनाओं से भरा रहता है इसलिए ये कामात्मा हैं इनकी दृष्टि में स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ है इससे ऊपर भी मनुष्य जीवन का कोई फल है इस ओर इनकी दृष्टि जाति तक नहीं स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही वे मनुष्य जीवन का अंतिम फल मानते हैं इसलिए वे स्वर्ग पर हैं ऐसे लोग आज अमुख हेतु की सिद्धि के लिए तो कल और किसी हेतु से स्वार्थ सिद्धि के लिए सदैव याग यज्ञों में लगे रहते हैं उनकी वाणी में कर्मों का ही विस्तार बहुत अधिक रहता है वे जन्म भर क्रिया करते रहना ही सिखाया करते हैं इसलिए उनकी वाणी क्रिया विशेष बहुल है इन क्रियाओं का फल बार बार संसार में जन्म लेना ही होता है जन्म मरण प्रवाह से या कर्म बंधन से छुटकारा पाने का विचार तक उनके मन में कभी नहीं उठता इसीलिए उनकी वाणी को जन्म कर्म फलप्रदाम विशेषण से युक्त किया गया उनकी वाणी का अंतिम लक्ष्य भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति ही है चाहे मरकर स्वर्ग में हो अथवा जन्म लेकर इस संसार में भोग और ऐश्वर्य की चकाचौंध उन्हें अंधा बना देती है इस प्रकार जिन लोगों का अंतकरण निरंतर भोग और ऐश्वर्य में रमा हुआ है और जिनका मन उनकी प्रशंसा के वाक्यों में फंसा हुआ है उनकी बुद्धि भला किस प्रकार व्यवसाय व्यवसायमक हो सकती है अर्जुन भी मन की इस चंचलता से घिर गया है उसकी बुद्धि निश्चय करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी युद्ध करूं या सब कुछ छोड़ छाड़ कर भिक्षा की वृत्ति अंगीकार करूं ऐसी अनेक चंचल वासनाओं से उसका अंतकरण भर गया था अर्जुन को वासनाओं के इस व्यामोह से बचाने के लिए श्री भगवान उसे कामनायुक्त कर्मों से त्याग का उपदेश देते हैं और निष्काम कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं गीता द्वारा काम्य कर्मों की निंदा वेद विरोध नहीं है